ब्रह्मसूत्र शरभाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय तीसरा अधिकरण चौथाण साम सूत्र अठ्ठाईस इक्तीस सूत्र प्राणात्यये सर्वान्ना तदर्शना सर्वान्ना प्राणात्यये प्राणत्यय तदर्शनाथ सूत्रणा इत्यादि प्राण निर्गमन काल में सर्वान्ना सर्वान्न भक्षण की अनुज्ञा है तद्दर्शनाम की उसको मटच हेतुषुषु इत्यादि श्रुति में देखा जाता है प्राण संवाद में नंब यथोक्त तो प्राण के जानने वाले को जो यह जानता है कि मैं संपूर्ण भूतों में स्थित सारे अन्नों का प्राणता प्राण हो कुछ भी अनन्य अभक्ष नहीं है ऐसी श्रुति है इसी प्रकार प्राण वाजस्वाद में नह वस् जो इस प्रकार प्राण के अन्न को जानता है उसके द्वारा अभक्ष्य भक्षण नहीं होता और अभक्ष्य का प्रतिग्रह संग्रह भी नहीं होता ऐसी श्रुति है इसका सब अदनीय भक्षणीय होता ही है ऐसा अर्थ है क्या है है की की की के के के समान विद्या विद्या से की जाती अथवा स्थिति के लिए इसका संकीर्तन किया जाता है इस प्रकार संचय होने पर पूर्व पक्षी विधि है ऐसा प्राप्त होता है क्योंकि विशेष प्रवृत्ति करने वाला उपदेश होता है अतः प्राण विद्या के संधान से विद्या के अंग रूप से इस वृत्ति का उपदेश किया जाता है परंतु ऐसा होने पर भक्ष्य और अभक्ष्य का विभाग करने वाले शास्त्र का व्याघात होगा यह दोष नहीं है क्योंकि सामान्य और विशेष भाव से बाध उपन्न होगा जैसे यावत प्राणि प्रतिषेध शास्त्र का पशु हिंसा बोधक विधि से बाध होता है और जैसे न कांचन किसी स्त्री का परित्याग नहीं करना चाहिए यह व्रत है इस वामदेव्य विद्या विषयक सर्वस्त्री अग वचन से उस सामान्य विषयक गम्य और अगम्य विभाग शास्त्र का बाध होता है इस प्रका, इस प्रकार प्राणे विद्या विषयक सर्वान्न भक्षण वचन से भक्ष्य और अभक्ष्य विभाव शास्त्र बाधित होना चाहिए सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं यह सर्वान्न अनुज्ञा की विधि नहीं की जाती कारण की यह विधायक शब्द उपलब्ध नहीं होता क्योंकि नाण प्राणपाशक के लिए कुछ भी अनन्य अभक्ष नहीं है इस प्रकार वर्तमान का उपदेश है और यहाँ विधि की प्रवृत्ति के लोभ से विधि स्वीकार नहीं की जा सकती और श्वान आदि पर्यत प्राण का अन्न है ऐसा कहकर नद ऐसा जानने वाले प्राणुपासक का कुछ अभक्ष नहीं होता इस प्रकार कहा गया है श्वान आदि पर्यंत अन्न का मनुष्य देह से उपभोग नहीं किया जा सकता परंतु यह सब प्राण का अन्य है ऐसा चिंतन ध्यान किया जा सकता है इसलिए प्राणान्य विज्ञान की प्रशंसा के लिए यह अर्थवाद है किंतु सर्वान्न भक्षण के अनुज्ञा विधि नहीं है उसे सर्वान्नाश्च प्राणात्ययी इस सूत्र से दिखलाते हैं, है यह है कि प्राणनाश होने पर ही महति भक्षणीय रूप से अनुज्ञा जाती है क्योंकि उसका श्रुति में दर्शन है जैसे कि मठ अन्नो का नाश होने पर इस ब्राह्मण में श्रुति कष्ट अवस्था में में प्रवृत्ति दिखलाती है युति वृत्त ऐसा है कि आपदग्रस्त चाक्रायण ऋषि ने हस्ति पालक के अर्धभुक्त उड़दाये अनंतर जदपाने उच्छिष्ट दोष से निषेध और उसमें कहा कारण कहा, नवा विमान खादन इस वीविशाद को खाए बिना तो मैं जीवित नहीं रह सकता था और जलपान तो मुझे में मिलता है और पुनः <ख़ीश> दूसरे दिन उसने अपने और अन्य के उठ तथा बासी उड़द खाए इस उच्छिष्टोष्ट उच्छिष्टोष्ट परिष्ट स्वच्छि बासी का भक्षण दिखलाती हुई श्रुतिका आशयताश आशीशय लक्षित होता है कि प्राण के प्रसंग होने पर प्राण संधारण के लिए अभक्ष्य भी भक्षण के योग्य है स्वस्थ अवस्था में विद्वान को भी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा जलपान के प्रतिषेध से अवगत होता है इसलिए न हवा एवं विधि इत्यादि अर्थवाद है सूत्र उन्तीस बा अबाधा चाधात सूत्रार्थ भक्ष और अभक्ष विभाग शास्त्र का अबाध होने से न एवं भी नास्त्र अर्थवाद अवस्था में भक्ष और अभक्ष का भेद होने पर आहार शुद्ध सत्वशुद्धि ही आहार के शुद्ध होने पर सत्व अंतकरण की शुद्धि होती है इत्यादि भक्ष अभक्ष विभाग शास्त्र अबाधित होगा अभी स्मरिये अभी सूत्र तीसवा अभी चमरिये सूत्रार्थ अभी और और मापन्नो इत्यादि श्रुति भी आपत्ति में विद्वान और अविद्वान के लिए सर्वान्न भक्षण का प्रतिपादन करती है नशर्थ? और आपत्ति में विद्वान और अविद्वान दोनों के लिए समान रूप से सर्वान्न भक्षण की जीविताय मापन्नो जीवन नाश को प्राप्त होने वाला पुरुष जहां तहां से जो कुछ अन्न खाता है वह अभक्ष्य भक्षण द्वारा उत्पन्न पाप से उस प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे जल से कमल पत्र लिप्त नहीं होता ऐसी है इसी प्रकार मध्यम नित्य ब्राह्मण ब्राह्मण नित्य सुरा का त्याग करे और सुरापस्य सुरापान करने वाले ब्राह्मण के कंठ में अति तप्त सुरा डालने चाहिए सुरापा अभक्ष भक्षण करने से सुरापान करने वाले के कृमि होते हैं इस प्रकार अभक्ष अन्य का स्मृति में प्रतिषेध किया गया है सूत्र इक्तीस वाचो तो काम करे शब्द चाह आकाम करे सूत्रार्थ अकामकारे करे प्राप्त प्रवृत्ति के निराकरण में ही शब्द तस्माद् ब्राह्मणः इत्यादि श्रुति है अतः अतएव प्राण के लिए सर्वन्न भनुद्या अर्थवादमात्र है थे प्रवृत्ति के निवृत्ति प्रयोजन वाली अभक्ष प्रतिषेधक तस्मात ब्राह्मण उससे ब्राह्मण को सुरापाने नहीं करना चाहिए संहिता में सुनी जाती है न इससे अर्थवाद होने से उपन्नतर होती है इसलिए इस प्रकार के श्रुति अर्थ वाक्य अर्थवाद है विधि नहीं अधिकरण आठवा आश्रम सूत्र बत्तीस से सूत्रबत्तीस विवाचाश्रमकर्मा विवाद आश्रमकर्म अर्थ शब्दार्थक शब्द शब्द पूर्व पक्ष की निवृत्ति के लिए है अपि अभी भी अक्ष नित्य कर्म करने चाहिए विवाद क्योंकि यावज्जीव इत्यादि शास्त्र से विषाथ क्षाच इस सूत्र में आश्रम कर्म विद्या के प्रति साधन निश्चित किया गया है अब आश्रमिष्ठ विद्या की कामना न करने वाले अक्ष आश्रम कर्म अनुष्ठेय है अथवा नहीं यह विचार किया जाता है पूर्व पक्षी ऐसा संदेह होने पर तमेतम वेदान चलेना उस उपनिषद गम्य पुरुष को ब्राह्मण के नित्य स्वाध्याय इत्यादि श्रुति से आश्रम कर्म विद्या के साधन रूप से विहित है अतः विद्या की इच्छा न करने वाले और अन्य फल की काम करने वाले को नित्य कर्म अनु नहीं है नहीं हो गए क्योंकि नित्य और अनित्य के संयोग का विधान है सिद्धांति इसके प्राप्त होने पर कहते हैं आश्रम मात्र अनिष्ठ अमोक्ष को भी नित्य कर्म कर्तव्य ही है क्योंकि यावज्जीव अग्निहोत्री जीवन अग्निहोत्र होम करे इत्यादि से विहित है कारण की वचन पर कोई नहीं होता जो यह कहा गया है कि यदि आश्रम कर्म अमुमुक्षों को भी नित्यानिष्ठेय है तो यज्ञ आदि विद्या के साधन नहीं होंगे इसका उत्तर कहते हैं सूत्र थे तीसवा सहकारित्व सूत्रार्थो और विद्या की उत्पत्ति में सहकारी रूप से यज्ञ आदि कर्म अनुष्ठेय है क्योंकि तमेतम विदानुवचने से विहित है सिद्धांति यह कर्म विद्या के सहकारी होने चाहिए क्योंकि तमेतम विदानुवचने इत्यादि श्रुति से विहित है यह सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतर श्वतव शिश्रुतवत सूत्र में कहा गया है और आश्रम कर्म विद्या के सहकारी है यह वचन प्रयाज आदि के समान विद्या फल है ऐसा नहीं मानना चाहिए क्योंकि विद्या नहीं है और विद्या का फल है। जैसे आदि साधन स्वर्गरूप फल सिद्धि करने की इच्छा से अन्य सहकारी साधन की अपेक्षा करते हैं वैसे विद्या नहीं करती उसी प्रकार एतव चाग निधना इस सूत्र में कहा गया है इसकी विद्या की उत्पत्ति साधनत्व में ही इन कर्मों के सहकारित्व वचन की उपपत्ति होती है और यहाँ अनित्य नित्य संयोग के विरोध की भी आशंका नहीं की जाए चाहिए, क्योंकि कर्म के एक होने पर भी संयोग भेद है या वह वाक्य से कल्पित एक संयोग विधि नित्य है उसका फल विद्या नहीं है और तबेतम वेदानुवचने इत्यादि वाक्य से कल्पित दूसरा संयोग विधि अनित्य है उसका फल विद्या है जैसे एक खादीर में भी नियोग से कृत्वर्थत्व और अन्य संयोग से, संयोग से पुर्शा, है, वैसे ही यहां भी समझना चाहिए सूत्र सूत्रचौतीभयिंगा सर्वथा उभयिंगात सूत्र यज्ञादिक आश्रम्क्ष में और विद्या सहकारित्व सहकारिवक्ष में क्योंकि यदेन विविधिशंति और अनाश्रित कर्म फल और स्मृति दोनों लिंग है और काम्य आश्रमकर्म्क्ष में और विद्या सहकारित्व सहकारिवक्ष में अग्निहोत्र आदि कर्म अत ही इस प्रकार अवधारण करते हुए आचार्य किस की निवृत्ति करते हैं कर्म भेद की का निवृत्त करते हैं ऐसा हम कहते हैं जैसे के अग्निहोत्रम वे एक मास पर अग्निहोत्र होम करे इसमें नित्य अग्निहोत्र से अन्य कर्म का उपदेश किया जाता है वैसे यह कर्म भेद नहीं है ऐसा अर्थ है किस से उभयिंग से से और स्मृतिलिंग से समेतम वेदान पुरुष को वेद के उत्पन्न रूप वाले यज्ञ आदि का विविधिशा में विनियोग करता है और जो भति इत्यादि के समान इन यज्ञ आदि के अपूर्व रूप का उत्पादन नहीं करता इस प्रकार अनाश्रित कर्मफलम जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करें योग्य कर्म करता है यह स्मृति लिंग तो विज्ञात तव्यता वाले कर्म को विद्या की उत्पत्ति के लिए दिखलाता है जिसके ये अड़तालीस संस्कार होते हैं इत्यादि वैदिक कर्म में संस्कारत्व प्रसिद्धि उनसे संस्कृत पुरुष की विद्या की उत्पत्ति को अभिप्रेत कर स्मृति में है इसलिए यह अभेद का अवधारण उचित है सूत्र च च च दर्शयति दर्शयति सूत्र पैंतीसवा अनाभवती अनाभव चर्शयती आदि पुरुष का से अभिभव नहीं होता दर्शयति दर्शयतीश आत्मा इत्यादि श्रुति दिखलाती है ना आश्रम कर्म विद्या के सहकारी है इसका ही समर्थक यह लिंग दर्शन है यश हे आत्मा जिस साधक ब्रह्मचर्य से प्राप्त होता होता है वह यह इत्यादि आदि साधन राग आदि क्लेशों से दिखलाती है इससे यज्ञ आदि आश्रम कर्म है और विद्या के सहकारी भी है ऐसा निश्चित होता है सूत्र शक्ति स्वा अंतरा चा तद्रष्टे हे अंतरा ची तद्रष्टे हे सूत्रार्थ तो पूरे पक्ष की व्यावृत्ति के लिए अंतरा आश्रम रहित पुरुषों का अपी भी में अधिकार है, है क्योंकि आदि की श्रुति उपलब्ध होती है भाषा विधुरादि द्रव्य आदि संपत्ति से रहित किसी एक आश्रम की प्राप्ति से ही न मध्यवर्ती पुरुषों का क्या विद्या में अधिकार है अथवा नहीं है ऐसा ऐसा संचय होने पर पूर्व पक्षी उनका विद्या में अधिकार नहीं है ऐसा प्राप्त होता है क्योंकि आश्रम कर्म विद्या के हेतु रूप से निश्चित है और उन पुरुषों में आश्रम कर्मों का संभव भी नहीं है सिद्धांती ऐसा प्राप्त होने पर यह कहते हैं अंतरा जापितु अनाश्रमी रूप से वर्तमान पुरुष भी विद्या में अधिकृत है इससे, इससे की उनकी श्रुति देखी जाती है चक नवी आदि इस प्रकार के प्राणियों में भी ब्रह्मविव श्रुति उपलब्ध होती है सूत्र स्मरियते सूत्रार्थ और अनाश्रमी संवर्त आदि भी महायोगी रूप से इतिहास में स्मरण किए जाते हैं आदि से आश्रम की अपेक्षा नहीं रखने वाले संवर्थ आदि का भी महायोगी स्मरण किया जाता है परंतु यहां यह और स्मृति दर्शन उपन्यास किया है उसकी प्राप्ति विधिवाक्य कौन है इसका अभिधान करते हैं सूत्र अड़तीसवा ननु लिंगमिदम् नलु लिंग शुतिस्मृतिदर्शन स्मृतिस्मृतिदर्शन उपन्यस्त कालु प्राप्ति साधेह विशेषाग्रहु लिंग श्रुतिस्मृतिदर्शन उपन्यस्तम् का का सा और आदि अनाश्रमियों जप आदि के हेतु कर्म विशेषो से विद्या में अधिकार सुना जाता है जा विधुर आदि का भी अनाश्रमियों के पुरुष मात्र संबंधी जप उपवास देवराधन आदि धर्म विशेषो से विद्या में अधिकार संभव है इसी प्रकार जब ब्राह्मण जप से ही हो जाता है, इसमें नहीं, वह कर्म करे, करे दयावान ब्राह्मण जिसमें आश्रम कर्म का संभव नहीं है उसका भी जप में अधिकार दिखलाती है जन्मांतर में अनुष्ठित आश्रम कर्मो से भी विद्या में अधिकार संभव ही है इसी प्रकार अनेक जन्म अनेक जन्म के संस्कार के उपचय से संसिद्धि होकर शुद्ध अंतकरण वाला होकर पुरुष सम्यक दर्शन से मोक्ष को प्राप्त होता है यह स्मृति वचन जन्मांतरों में संचित और अनुग्रह करने वाले संस्कार विशेषों को भी विद्या में दिखलाता है दृष्टफल वाली विद्या प्रतिषेध के अभाव मात्र से भी विद्यार्थी को श्रवण आदि में अधिकृत करती है इसलिए विद्रोह भी विद्या में अधिकार विरुद्ध नहीं है सूत्र उनचालीस व अत जायो लिंगाच अतः तो इतरत जायिंगा चूत्र अतस्तु अनाश्रमित की अक्षा से तो इतरत जायह श्रेष्ठ शीघ्र विद्या का साधन है लिंगाच क्योंकि तेनाली ब्र इस प्रकार श्रुति और स्मृति लिंग परंतु इससे अंतराल अनाश्रमित्रे विद्या का साधन है क्योंकि और स्मृति इसमें ऐसा देखा जाता है कारण कि तेन ब्रह्मविद पुण्यकृत शुद्ध सत्व तेजस्वरूप ब्रह्मविद्ता उस ज्ञान मार्ग से जाता है ब्रह्म को प्राप्त होता है ऐसा श्रुतिलिंग है और अनाश्रमी नतिष्ठित द्विज एक दिन भी अनाश्रमी न रहे एक वर्ष तक अनाश्रमी रह कर एक कृछ करना चाहिए ऐसी है है भी है। तदूताध सूत्र चले करणम सूत्र तो ना तु भाव जयमिने रेप जयमिने रपि निूप निद्रूप्यूत जैमिनेरपी नियम तद्रूपे तूत जैमिनेूप्य सूत्रार्थ तद्भुत से उत्तम आश्रम को प्राप्त हुए पुरुष की अतदाव उत्तम आश्रम से च्युति नही हो सकती जैमिनेरपि यह आचार्य जयमीनों को भी सम्मत है क्योंकि नियम अतद्रूप और अभाव ये कारण है आश्रम है ऐसा पहले सिद्ध किया जा चुका है परंतु उन आश्रमियों को प्राप्त हुए पुरुष किस कारण से उन आश्रमों से चुकी होती है कि नहीं ऐसा संचय होता है पूर्व पूर्व आश्रम विधित कर्मों के अनुष्ठान करने की इच्छा से अथवा राग आदि के वश से वह उर्धवरिता प्रचुत भी होगा क्योंकि विशेष का अभाव है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं तद्भूत का उर्धवरित भाव को प्राप्त हुए पुरुष का किसी प्रकार भी अतद्भाव उस आश्रम से प्रचुति नहीं हो सकती किस से इससे की उसके लिए नियम औ और अभाव है जैसे कि अत्यंत आत्मा आचार्य कुल में रहने वाला ब्रह्मचारी जो आचार्य कुल में अपने शरीर को अत्यंत करता हुआ अरण्यम अरण्य पारिव्रज प्राप्त करे यह पद शास्त्र मार्ग है उस पारिव्राज्य से प्रचुत न हो यह उपनिषद रहस्य है आचार्य अनुद्धात आचार्य से अनुद्धा प्राप्त कर शरीर विमोक्ष पर्यत चारो आश्रमों में यथाविधि अनुष्ठान करे इस प्रकार का नियम अभाव दिखलाता है और जैसे समाप्य ब्रह्मचर्य समाप्त कर ग्रह ग्रहस्थाश्रमी हो ब्रह्मचर्यादेव ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ग्रहण करे इस प्रकार के आरोह रूप वचन उपलब्ध होते हैं वैसे प्रत्यवह रूप नहीं और ऐसा आचरण करने वाले शिष्ट नहीं है और जो पूर्व आश्रम कर्मों के अनुष्ठान करने की इच्छा से प्रत्येवरोम है यह स्मृति है और न्याय भी है जो ही जिसके लिए विधान किया जाता है वह उसका धर्म है जिससे जो स्वयं अनुष्ठान किया जाता है वह उसका धर्म नहीं है क्योंकि धर्म तो चोदनारूप विधि रूप है और राग आदि भी प्रचुति नहीं हो सकती होती कारण की नियम शास्त्र बलवान है जैमीने जैमीने की इस शब्द से इस विषय में प्रतिपत्ति दृढ़ करने के लिए जैमिनी और बाजारायण की संप्रतिपत्ति का उपदेश करते हैं अधिकरण ग्यारह वहा अधिकाराधिकरण सूत्र इकतालीस और बयालीस सूत्र जाधिकारी कम अप न जाना चिक पतनागा सूत्र शास्त्र से प्राप्त आधिकारीक्रायशित नैषिक्रह्मचारी के लिए न नहीं है इत्यादि से अनुमापक है का अयोग असंभव है यदि ब्रह्मचारी प्रमाद से ब्रह्मचर्य व्रत से प्रचित हो तो उसका ब्रह्मचार्य वक्की ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट हुए ब्रह्मचारी को गर्ध का आलभन करना चाहिए यह प्राय होगा अथवा नहीं नहीं ऐसा कहते हैं अधिकार लक्षण में अवकिन पशु पशु जैसे, जैसे उपनयन काल में लौकिक अग्नि में होम किया जाता है वैसे ही अवकिरणी पशु का भी लौकिक अग्नि में होम करना चाहिए क्योंकि आधान अप्राप्त काल है ऐसा जो प्राय का निर्णय किया है वह भी नष्टि ब्रह्मचारी का नहीं हो सकता क्या कारण आरूढ़ आरूढ़ होकर जो पुनः उससे प्रचुत होता है वह आत्मघाती जिससे शुद्ध हो ऐसा प्रायश्चित नहीं देखता हूं इस प्रकार स्मृति में अप्रतिकार्य पतन कहा गया है अतः जैसे कटे हुए शीर का पुनः प्रतिसंधान नहीं हो सकता वैसे इस पतन का भी प्रतिकार नहीं हो सकता उपकुर्वाण के इस प्रकार की पतन की स्मृति न होने से उसका प्रायशित हो सकता है उपपूर्व भाव व उपपूर्वम अपितु एके भावम अशनमत तदुक सूत्रार्थ अभी तो एक कई आचार्य ऐसे उपपूर्वम उप उपसर्ग पूर्वक पातक मानते हैं अशनवत् जैसे उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी यदि दिमा मध्यमास खाए तो उसका व्रतलोक और पुनः संस्कार होता है वैसे प्रचुत नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए भी भावम विधान है तदुक्तम तो इसका विचार पूर्व में के समा भी ही इत्यादि सूत्रों किया गया है शर्थ और दूसरे आचार्य ऐसा मानते हैं कि जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी का गुरुपत्नी आदि से अन्यत्र ब्रह्मचर्य विशीर्ण हो तो वह उप ही है महापातक नहीं है क्योंकि उसकी गुरुतल्प आदि महापातुकों में गणना नहीं है इसलिए उपकुर्ण के समान नैष्टिक को भी प्रायचित के अस्तित्व की इच्छा करते हैं क्योंकि ब्रह्मचारित अविशेष है और विशेष है है, अविशेष अर्थात दोनों समान रूप से ब्रह्मचारी और अवकिर्णी है अशन के समान जैसे मधु मध्य और मास के भक्षण से ब्रह्मचारी के व्रतलोक और पुनः संस्कार होते हैं वैसा यहाँ पर भी समझना चाहिए जो प्राय का अभाव चाहते हैं, उनके मत का का मूल प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, और जो का भाव चाहते हैं, उनके मत में ब्रह्मचारिणी अवकिरणी यह अशेष श्रुति मूल है इसलिए प्रायश्चित का अस्तित्व युक्ततर है, वह समा विप्रतिपत्ति सवमयचरु यहाँ पर कुछ लोग यव शब्द का दीर्घ शुक जव में प्रयोग करते हैं और कुछ विशेष में प्रयोग करते हैं तो किसका चरु होना चाहिए ऐसा संदेह होने पर वृद्ध प्रयोग के दोनों अर्थों में समान होने से विकल्प से तुल्य प्रतिपत्ति होगी ऐसा प्राप्त होने पर सिद्धांत शास्त्रीय प्रतिपत्ति ही अधिक बलवती होती है क्योंकि धर्म विज्ञान शास्त्र निमित्तक है इस प्रकार प्रमाण लक्षण में यहाँ कहा गया है ऐसा होने पर प्राय चित प्रतिपादिक स्मृति तो नैषिक में करने के लिए है ऐसा व्याख्यान करना चाहिए इस प्रकार वानप्रस्थ होने पर दिनत्र भोजनम दिनत्रि भोजनम दिनत्र अयाचितम दिनत्र उपवास करणम इस प्रकार बारह रात्रि तक प्राजापत्य कर बहुत तृण और वृक्ष वाले देश की जलदान आदि से वृद्धि करे भिक्षुरान भिक्षु वान प्रस्थ की समान सुमलता को छोड़कर बहुत तृण और वृक्ष वाले देश की जलदान आदि से वृद्धि करे और स्वशास्त्र संस्कार ध्यान प्राणायाम आदि भी करे इत्यादि प्राय चित्त स्मृति का भिक्षु और वान में भी अनुस्मरण करना चाहिए अधिकरण बारहवा बहिराधिकरण सूत्र बहिस्तुभ स्मृतेराचाराच बुभथ अमृते आचारा चूत्र उभयथ वर्धवरिता की अपने आश्रम से हो चाहे महापातक दोनों प्रकार से भी उसका शिष्ट द्वारा बहिष्ठ बहिष्कार करना चाहिए स्मृत क्योंकि प्राय इत्यादि लिंदा स्मृति और शिष्टाचार है यदि उर्धवरेताओं का अपने आश्रम से प्रचुत होना महापातक हो अथवा यदि उप हो दोनों प्रकार से उनका शिष्ट पुरुषों द्वारा बहिष्कार करना चाहिए क्योंकि जो आरूढ़िक धर्म में आरुढ़ हो पुनः प्रचुत होता है वह आत्माघाती नहीं देखता हूँ पतिम आश्रम में आरूढ़ हुए पति और मंडल से बहिष्कृत को फांसी से स्वयं मरने वाले ब्राह्मण को और प्रोमियो से दस्ट ब्राह्मण को स्पर्श कर व्रत करे इत्यादि अतिशय निंदा करने वाली स्मृतियां हैं और शिष्टाचार भी है इसलिए शिष्ट पुरुष उनके साथ यज्ञ अध्ययन विवाह आदि व्यवहार नहीं करते व स्वाम्यधिकरण सूत्र चवालीस से स्वामिनः भला स्वामीन फलश्रुत फलश्रुते आत्रेय सूत्र स्वामीन यजमान उपासना का करता है इति आत्रे ऐसा आत्रेय आचार्य का मत है फलश्रुते क्योंकि वर्षतिहामयी इत्यादि फलश्रुति हैंगो से संबंध उपासनाओ में, में संचय होता है कि क्या वे उपासनाएं यज यजमान के कर्म है अथवा के कर्म है तब क्या प्राप्त होता है पूर्व पक्षी के कर्म है क्योंकि ऐसी है वर्षती हास में जो इसे इस प्रकार जानने वाला वर्षा करा लेता है इत्यादि फलश्रुति है वह फलस्वामी यजमान को प्राप्त हो यह उचित है क्योंकि वह सांग प्रयोग में अधिकृत है इस प्रकार की उपासना में वह अधिकृत अधिकार है और जो उपासना करता है उसके लिए यथेष्ट यथे वृष्टि करता है इत्यादि फल उपासना की कर्ता में सुना जाता है परंतु आत्म वा वजमान अपने लिए अथवा यजमान के लिए जिस मनोरथ की वह उद्गाता कामना करता है उसे शाम के उद्गान से सिद्ध करता है इस प्रकार ऋतविक को भी फल प्राप्त हुआ देखा गया है नहीं क्योंकि यह वाचनिक है इसलिए ये जमान ही फलवाली वाली उपासनाओं का करता है ऐसा आत्र आचार्य मानते हैं सूत्र पैतालीसवाज्ञुलिस तस्मय परिक्रिय तय आरतिविज योमी ही तस्मय ही, ही परिक्रिय तय सूत्रार्थ आरती इन उपासनाओं का करता ऋत्विक है ऐसा अड़ुलोमी आचार्य का मत है, है। सिद्धांति उपासना यह स्वामी कर्म है ऐसा नहीं है ये ऋतविक के कर्म होने चाहिए ऐसा अडुलोमी आचार्य मानते हैं क्योंकि उस सांग कर्म के लिए यजमान से ऋत्विक का परिक्रयण किया जाता है और उद्गित आदि उपासना उस प्रयोग के अंतर्भूत है क्योंकि अधिकृत का अधिकार है इसलिए गोदोहन आदि के समान ही वे सांगा उपासना से ही संपादन होनी चाहिए उसी प्रकार तमहब को अतः दालभ दाल के पुत्र बक ने उसे जाना पूर्वोक्त प्रकार से प्राण प्राण दृष्टि से उद्घित की उपासना की वह नयिषारण्य में यज्ञ करने वालों का उद्घाटता हुआ यह श्रुति विज्ञान को उद्गाता कर्तृक दिखलाती है जो यह कहा गया है कि कर्ता आश्रय फल श्रुति है यह दोष नहीं है क्योंकि ऋत्विक यजमान के लिए है अतः वचन से अन्यत्र ऋत्विक का फल संबंध अनुपन्न है सूत्रार्थ क्योंकि या वही कांचन इत्यादि श्रुति ऋत्विक कर्तृक उपासना का फल यजमान के लिए दिखलाती है शर्त या का जो जिस किसी की प्रार्थना करता है करते हैं यजमान के लिए ही उसकी प्रार्थना करते हैं ऐसा उसने कहा तस्मादु अतः इस प्रकार जानने वाला उद्गाता कहाजमान से इस प्रकार कहे कि मैं तेरे लिए किन इष्ट कामनाओं का आगान करूं इस प्रकार श्रुतिया ऋत्विक कर्तिक कर उपासना का फल यजमान दिखलाती है इसलिए अंगोपासनाओं में ऋत्कर्म सिद्ध होता हैचौद्यक्र चली वन पचताली सहकारयातर पक्षेण तृतीय तृतीयतौ विद्यादिवत सहकार्य सहकार्या पक्षेण तृतीय तद्वत विद्यावत सहकार्य पांडित्यम इसुति में विद्या के सहकारी मौन को अपूर्व होने से विधि समझना चाहिए तृतीय और श्रवण आदि साधनों में तृतीय साधन निदिध्या शब्द से वेद है तवत परोक्ष ज्ञान संयुक्त सन्यासियों के लिए साक्षात्कार निमित्त बह यह विधि है क्षेण जिस पक्ष में भेद दर्शन की प्राप्ति है उस पक्ष से साक्षात्कार की प्राप्ति न होने से यह विधि सार्थक है वैसे यह मौन की विधि है भाष्यर्थ तस्मात ब्राह्मण अथ ब्राह्मण आत्मज्ञान का पूर्णतया संपादन कर आत्मज्ञान रूप बल से स्थित रहने की इच्छा करे फिर बाल्य और पांडित्य को पूर्णतया प्राप्त कर वह मुनि होता है ऐसी कर करत है।, है उसमें संचय होता है कि मौन का विधान किया जाता है अथवा नहीं पूर्व पक्षी मौन का विधान नहीं किया जाता ऐसा प्राप्त होता है क्योंकि बाल्यतिष्ठा से तो यहाँ पर ही विधि समाप्त हो जाती है कारण की अथा मुनि ही इसमें विधायक विधि प्रतिपादक विभक्ति उपलब्ध नहीं होती इससे यह अनुवाद युक्त है ऐसा यदि कहो मौन की कहा से प्राप्ति हुई तो मुनि और पांडित्य शब्दों के ज्ञानार्थक होने से पांडित्य मौन प्राप्त होता है और अमौनव च मौन चमौन और मानव का पूर्णतया संपादन कर ब्राह्मण कृत कृत्य होता है यहाँ ब्राह्मण का विधान नहीं किया जाता क्योंकि वह विविध शांति ब्राह्मण अपूर्व से प्राप्त है इसलिए अथ ब्राह्मण यह प्रशंसावाद ही है इसी प्रकार अथ मुनि यह भी प्रशंसावाद ही हो सकता है क्योंकि दोनों में समान रूप से निर्देश है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं सहकार्याधि ही विद्या के सहकारी मौन की बाल्य और पांडित्य के समान विधि ही करनी चाहिए क्योंकि वह अपूर्व है परंतु यह कहा गया है कि पांडित्य शब्द से ही मौन अवगत है यह दोष नहीं है क्योंकि मुनि शब्द है और मनन से मुनि इस व्युत्पत्ति का संभव है और मुनिना मुनिनाप्यम व्यास मुनियों में भी मैं व्यास हूँ इस प्रकार प्रयोग देखने में आता है परंतु गाय तम आचार्यकुलम आचार्य कदम गार्स्थ आचार्य कुल मौन और मनिपुंग परंतु अन्य आश्रमों के संविधान से और परिशेष से इस वचन में उत्तम आश्रम का ग्रहण है कारण की उत्तम आश्रम ज्ञान प्रधान है इसलिए बाल्य में ही विधि का पर्यवसान किया गया है तो भी मनित्व अपूर्व होने से इस प्रकार विधेयत्व आश्रय किया जाता है मौन का निर्वेदनीय रूप से निर्देश होने से भी बाल्य और पांडित्य के समान विधेयत्व आश्रय है तो सन्यासी का विद्यमान सन्यासी का ऐसा किस अवगत होता है इससे कि आत्मान विदिता आत्मा को जानकर पुत्र आदिषण का त्याग कर अनंतर भिक्षाचर्य करते हैं इस प्रकार सन्यासी का अधिकार है विद्यावत्व पर पर अतिशय प्राप्त प्राप्त ही होता, प्राप्त होता ही होता होता है है है तो विधि का क्या प्रयोजन इस पर कहते हैं अभिप्राय यह है, जिस पक्ष में भेद दर्शन की प्रधानता से ज्ञान अतिशय प्राप्त नहीं होता उस पक्ष में यह विधि है विधि आदि के समान जैसे दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो इस प्रकार की विधि आदि में सहकारी रूप से अग्नि के आदि अंग समूह का विधान किया जाता है। इस प्रकार प्रधान इस इस विद्या में भी है। है। ऐसा अर्थ है। इस प्रकार आदि विशिष्ट श्रुति प्रतिपादित कैवल्याश्रम के, के विद्यमान होने पर छांदोग्योपनिषद में अभि समावृत्य कुटुंब आचार्य कु से समावर्तन कर कुटुंब गृहस्थ्रम में स्थित हो पवित्र स्थान में स्वाध्याय करता हुआ इस वाक्य में गृह से किस प्रकार उपसंहार किया जाता है इससे उपसंहार करता हुआ तृतीय वाक्य गृहस्थाश्रम विषय आदर दिखलाता है अतः उत्तर कहते हैं सूत्र अड़तालीस कृष्ण भाव गृहिणो उपसंहार कृत्न तो भावात् गृहिणा उपसंहारूत्रार्थ कृत्न भावात गृहस्थाश्रम में विशेष रूप से विद्यमान है अतः यज्ञ आदि और आश्रमांतर विम आदि का गृहिणा गृहस्थाश्रम से उपसंहार किया गया है तू शब्द विशेषणार्थक है सूत्रस्थ उससे गृहस्थाश्रम की पूर्णता विशेषण विशिष्ट की जाती है क्योंकि बहुत आयास वाले बहुत से यज्ञ आदि आश्रम कर्म गृह के लिए कर्तव्य रूप से उपदिष्ट है और अहिंसा इंद्रिय संयम आदि अन्य आश्रम के कर्म भी यथा संभव उस, उसमें विद्यमान है अतः से उपसंहार विरुद्ध नहीं है सूत्र उनपचास मौन वितरेश उपदेशात मौनवत इतरेश् उपदे मौनवत जैसे मौन और गृहस्था है, है उपदेशात क्योंकि चारों आश्रमों का श्रुति में उपदेश है जैसे मौन संसाश्रम और गृहस्थाश्रम ये दो आश्रम श्रुति सम्मत है वैसे वानप्रस्थ और गुरु गुरुकुलावास ब्रह्मचर्य आश्रम ये अन्य दो आश्रम भी श्रुति सम्मत है क्योंकि द्वितीय धर्मस्कंध है और ब्रह्मचारी आचार्य कुलावासी यह तृतीय धर्मस्कंध है इत्यादि श्रुति पूर्व में दिखलाई गई इसलिए चारों आश्रमों का भी अविशेष उपदेश होने से उनकी समान रूप से विकल्प और समुच्चय से प्रती होती है इतरेश अन्य को इस प्रकार दो आश्रमों के लिए बहुत बहुवचन वृत्ति भेद से अथवा अनुष्ठाता के भेद से है ऐसा समझना चाहिए अधिकरण पंद्रह अनाविष्काराधिकरण सूत्र पचास वा अनाविष्कुर्वन्वया अनाविष्वन अन्वयात सूत्रार्थ अनाविष्वन बालक के समान अपने ज्ञान आदि को लोगों में प्रकट करता हुआ केवल शुद्ध भाव हो इतना ही अव्यक्तलिंग इत्यादि शुद्धि से विहित है अन्वयात क्योंकि पावन मात्र ही ज्ञान के अभ्यास में अनुगत है इसलिए ब्राह्मण को पांडित्य आत्मज्ञान का पूर्णतया संपादन कर बाल्य ज्ञान बल भाव से स्थित रहना चाहिए इस प्रकार बाल्य की अनुष्ठान रूप से श्रुति है यह बाल का भाव अथवा बाल का कर्म बाल्य है इस प्रकार प्रत्यय होने पर बाल भाव वयो विशेष का इच्छा से संपादन नहीं किया जा सकता अत यथासभव मूत्र पुरुषत्व का त्याग आदि बाल्य चरित बाले है अथवा अंतर्गत भाव विशुद्धि अथवा दंभ, दर्प और इंद्रिया प्ररू आदि से रहित बाल्य होना चाहिए ऐसा संजय होता है तब क्या प्राप्त होता है पूर्व इच्छा इच्छानुसार वना भक्षण यथे यथे च मूत्र पुरुष का त्याग ऐसा बाल्य लोक में अति प्रसिद्ध है उसका ग्रहण युक्त है परंतु पति तत्व आदि दोष की प्राप्ति होने से कामता आदि का आचरण नहीं है ऐसा नहीं क्योंकि आदि में दोष नहीं होता है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं नहीं क्योंकि बाल्य निष्ठा से इस वचन की अन्य गति हो सकती है बाल्य शब्द वाच्य अन्य अविरुद्ध अर्थ के उपलब्ध होने पर अन्य विधि के व्याघात की कल्पना युक्त नहीं है प्रधान के उपकारक के लिए अंग विधान किया जाता है यह ज्ञानाभ्यास यज्ञों के लिए प्रधान अनुष्ठय है परंतु संपूर्ण बालचर्या अंगिकार किए जाने पर ज्ञानाभ्यास की संभावना नहीं होगी इसलिए बाल का आंतरभाव विशेष अप्रूढ़ इंद्रियत्व आदि बाल्य यहाँ किया जाता है उसे कहते हैं ज्ञान अध्ययन धार्मिकत्व आदि से अपनी न करता हुआ दंभ दर्प आदि से रहित हो जैसे बालक इंद्रियों के न होने से अपने को अन्यों के आगे प्रकट करने की चेष्टा नहीं करता वैसे विद्वान के विषय में समझना चाहिए इस प्रकार बाली से इस वाक्य का प्रधानोपारी ज्ञानाभ्यास उपकारी तथानुगम उपन्न होता है और इसी प्रकार यम न जिसे कोई न सत न असत न बहुश्रुत न सुव्रत और न जानता है वह है वह का आश्रय करता हुआ दूसरों से अज्ञात चरित होकर विचरण करे अंध समान जड़ के समान और मुख के समान पृथ्वी पर विचरण करे अव्यक्त लिंग और अव्यक्त आचार वाला हो इत्यादि स्मृति कहा है अधिकरण सूत्र अक्रवन वहां ऐहिक अस्तुत आप्रस्त, प्रतिबंधे अपि अस्तुत प्रतिबंधे तद्दर्शना सूत्राथ प्रस्तुत प्रतिबंध प्रतिबंध के न होने पर इस जन्म में भी विद्या की उत्पत्ति होती है क्योंकि गर्भम तदर्शनामदेव इत्यादि श्रुति में उसे देखा जाता है शर्त सर्वापेक्षा चु इस सूत्र से आरंभ कर नाना प्रकार के विद्या साधनों का निश्चय किया जाता है किया गया है उन साधनों के फल रूप से सिद्ध होती हुई विद्या इसी जन्म में सिद्ध होती है अथवा कदाचित अन्य जन्म में भी इस पर विचार किया जाता है तब क्या प्राप्त होता है पूर्व पक्षी इसी जन्म में विद्या सिद्ध होती है क्योंकि विद्या श्रवण आदि पूर्विका है मुझे अन्य जन्म में विद्या उत्पन्न हो ऐसा संकल्प कर कोई भी श्रवण आदि में प्रवृत्ति नहीं होता किंतु इसी जन्म में विद्या जन्म का संकल्प कर इन साधनों में प्रवृत्त होता हुआ देखा जाता है यज्ञ आदि भी श्रवण आदि द्वारा ये विद्या उत्पन्न विद्या को उत्पन्न करते हैं क्योंकि विद्या प्रमाणजन्य है इसलिए विद्या का जन्म इसी जन्म में ही है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं प्रस्तुत प्रतिबिंध के न होने पर इसी जन्म में विद्या उत्पन्न होती है अभिप्राय है जब प्रक्रांत पूर्ववर्णित विद्या साधन का उपस्थित विपाक वाले अन्य कर्म से कोई प्रतिबंध नहीं किया जाता तब इसी जन्म में विद्या उत्पन्न होती है और यदि उसका प्रतिबंध किया जाता है तो अन्य जन्म में उत्पन्न होती है कर्म में उपस्थित विपाक तथा देशकाल और निमित्तों के प्राप्त होने से होता है जो देश और निमित्त एक कर्म के विभाचक है वे अन्य कर्म के भी हैं ऐसा नियम नहीं किया जा सकता क्योंकि विरुद्ध फल वाले भी कर्म होते हैं शास्त्र भी इस कर्म का यह फल होता है इतने मात्र से होता है देशकाल और निमित्त विशेष का संकीर्तन नहीं करता है साधन सामर्थ्य विशेष से किसी की अतिय शक्ति आविर्भूत होती है और अन्य की उससे प्रतिबद्ध होती हुई स्थित रहती है और अविशेष रूप से विद्या में अभी उत्पन्न उत्पन्न नहीं नहीं होती, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इस जन्म जन्म में में अथवा अन्य मुझे विद्या उत्पन्न हो, ऐसी निरंकुश है श्रवण आदि द्वारा भी उत्पन्न होने वाली विद्या प्रतिबंध क्षय की अपेक्षा से ही उत्पन्न होती है और इसी प्रकार श्रुति आत्मा का दुर्बोधत्व दिखलाती है श्रवणाया जो बहुतों को के लिए भी प्राप्त होने योग्य नहीं है जिसे बहुत श्रवण करते हुए भी नहीं समझते उस आत्मतत्व का निरूपण करने वाला भी रूप है, उसे प्राप्त करने वाला भी निपुण पुरुष ही होता है तथा कुशल आचार्य द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी आश्चर्य रूप ही है और गर्भस्थित ही वामदेव ने ब्रह्म प्राप्त किया ऐसा कहती हुई श्रुति जन्मांतर संचित साधन से भी जन्मांतर में विद्या की उत्पत्ति दिख लाती है दर्शन को प्राप्त किए बिना वह किस गति को प्राप्त होता है इस प्रकार अर्जुन द्वारा पूछे गए भगवान वासुदेव नहीं कल्याणकृत हे कोई भी कल्याणकृत कुित गति को प्राप्त नहीं होता ऐसा कहकर पुनः उसकी पुण्य लोक प्राप्ति और साधु कुल में उत्पत्ति कहकर कर अनंतर तत्र तम उस योगी कुल में पूर्व देह में स्थित बुद्धि संयोगों को प्राप्त करा करता है इत्यादि से लेकर अनेक जन्म संसि तु अनेक जन्मों में उपचित हुए संस्कारों से संविज्ञानी होकर श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है यहां तक यही बात दिखलाते हैं इसलिए इस जन्म में अथवा अन्य जन्म में प्रतिबंध क्षय के अपेक्षा से जन्म होता है यह सिद्ध हुआ। अधिकरण मुक्ति सूत्र बावनवा एवं मुक्ति वोक्तिलायम तदवस्थावृते हैं तदवस्थावध्रते तो ही सूत्रार्थ एवं ब्रह्म के समान मुक्तिफला नियम मुक्तिफल में भी विशेष नियम नहीं है तदवस्थावध्रते तो ही क्योंकि उस मुक्त्यवस्था का सब वेदांतों में एकरूप ही अवधारण किया गया है तदवस्थावध्रते तो ही इस पद का दो उच्चारण कर अध्याय की परिसम्ति सूचक है भाष्य जैसे विद्या के साधन का अवलंबन करने वाले विशेष से विद्यालय और उत्कर्ष और अपकर्षकृत कोई विशेष प्रतिनियम होना चाहिए ऐसी आशंका कर कहते हैं एवं मुक्ति फलानियम मुक्ति फल में इसी प्रकार के किसी भी विशेष प्रतिनियम की आशंका नहीं करनी चाहिए इससे उसी अवस्था का अवधारण होने से मुक्ति अवस्था सब वेदांतों में एक रूप ही निश्चित की जाती है ब्रह्म ही मुक्ति अवस्था है ब्रह्म में अनेक आकारों का संबंध नहीं है क्योंकि अस्थूल अणु न स्थूल है और न नणु है स ऐस यह आत्मा ऐसा नहीं ऐसा नहीं इस प्रकार निर्दिष्ट है त्यत पश्य जिसमें अन्य नहीं देखता ब्रह्म वेदम अमृतम यह अमृत ब्रह्म ही आगे है इदम सर्व यह सब जो कुछ भी है यह सब आत्मा ही है सब ऐसा वही यह महान अज आत्मा अजर अमृत अमर एवं अभय ब्रह्म है जहाँ उसका सब आत्मा ही हो गया वहाँ किसी से किसे देखे इत्यादि श्रुतियों से उसका एक लिंगत्व रूप निश्चय होता है और विद्या का साधन अपने सामर्थ्य विशेष से अपने फल विद्या में ही किसी एक अतिशय आधान करेगा किंतु विद्या के फल मुक्ति में नहीं क्योंकि वह असाध्य है और नित्य सिद्ध स्वभाव विद्या से अधिक होता है ऐसा हम अनेक बार कह चुके हैं उस विद्या में भी उत्कृष्ट और निकृष्टात्मक अतिशय उपपन्न नहीं होता क्योंकि निकृष्ट में विद्यात्व नहीं है किंतु उत्कृष्ट ही विद्या होती है इसलिए उस विद्या में विलंब और अविलंब रूप होता हो तो हो किंतु मुक्ति में कोई अतिशय संभव नहीं है विद्या के भेद का अभाव होने से भी उसके फलभेद नियम का अभाव है कर्मफल के समान मुक्ति के साधन भूत विद्या में कर्मों के समान भेद नहीं है परंतु मनोमय प्राण शरीर इत्यादि सगुण विद्याओं में गुणों के आवाप और उद्वाप के वश से भेद की उपपत्ति होने होते पर उसके अनुसार कर्मफल के समान भल-भेद का नियम उपन्न होता है उसी प्रकार तम यथा उसकी जिस प्रकार उपासना करता है वही होता है ऐसा लिंग दर्शन है परंतु इस प्रकार निर्गुण विद्या में फल-भेद का नियम नहीं है क्योंकि उसमें गुणों का अभाव है और नहीं गतिरि का किसी निर्गुण की अधिक गति नहीं है क्योंकि गुण के होने पर ही अतुल्यता कहते हैं इस प्रकार स्मृति भी है तदवस्थाबद्धते तो ही इस पद का दो बार कथन अध्याय की परिसमाप्ति का करता है चतुर्थ समाप्त, तृतीय अध्याय समाप्त।